भक्तिरसाम शिलूपगोस्वामी द्वारा विरचित अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारिंद भक्ति वेदांत स्वामी शिलूपा के संस्थापकाचार्य के द्वारा प्रथमा विभाग पूर्वी विभाग चतुर्थ चतुर्थी चतुर्थ लहरी प्रेम भक्ति कल भाव भक्ति समाप्त किया और भावक्ति सौ अंतिम लहरी है चतुर्थ लहरी ओम्ञान ज्ञाजनशलाकया चक्षुन्मील श्रीगुवे नीचैतन्यमोभीषा ये श्री भूत स्वयं रूप कदा मह्यम हम ददास्वदा वंदेहम श्रीगुरोपकमलुरू वैष्णवां श्रीरूप्रजात श्री श्री श्री सह गणरघुनाथ सजीव सातम सवधूतम पिजन सहितमचत श्रीराधापादानंसहणिता श्रीशाखातांशकृष्णचत श्री प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदनाथ श्रीवासि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे हरे हरे। शिल प्रूप द्वारा अनुवादित अग्रसमर सिंधु में उन्नीसवा अध्याय है ये भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति अथ प्रेमा ृतस्वाम्वातिशयांक भाव सांद्रात्मा जब किसी भक्त की प्रेम की आकांक्षा कृष्ण से किसी विशेष संबंध से युक्त होकर अति तीव्र हो जाती है तो यह शुद्ध प्रेमा भक्ति कहलाती है प्रारंभ में भक्त अपने गुरु के आदेश अनुसार भक्ति के विधि में लगा रहता है जब वह समस्त भौतिक कलमश से पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो भक्ति के लिए अनुराग एवं रुचि विकसित होती है यही अनुराग और रुचि कालांतर में दृढ़ होकर प्रेम बन जाते हैं प्रेम प्रेम संबंध शब्द वास्तव में भगवान के संबंध में ही प्रयुक्त किया जा सकता है भौतिक जगत में प्रेम शब्द तनिक भी नहीं है भौतिक जगत में प्रेम के नाम से जितना भी व्यापार चलता है वो काम या विषय वासना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है प्रेम तथा काम के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है वैसा ही जैसा सोने और लोहे के बीच में नारद पंचरात्र में स्पष्ट कहा गया है कि जब काम को परमेश्वर में पूर्णतया स्थानांतरित कर दिया जाता है और उनसे पूर्ण रूपेण आत्मीयता स्थापित कर ली जाती है तो इसे भीष्म उद्धव तथा नारद जैसे महापुरुष भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम मानते हैं नारद पंचरात्र में श्लोक है अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्ति भीष्म प्रहलादोदारदे विष्णु में अनन्य ममता विष्णु मेरे हैं इस प्रकार से उनको समर्पित करते जाते हैं प्रेम संबंध में भीष्म जैसे महापुरुषों ने बताया है कि भगवत प्रेम का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के प्रति तथा कथित प्रेम का पूर्ण परित्याग भीष्म के अनुसार प्रेम का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के प्रति सारे आकर्षण या ममता को हटाकर किसी एक व्यक्ति पर अपने स्नेह को स्थापित कर देना यह शुद्ध प्रेम यहाँ पे भी भक्ति प्रेमोचते भीष्मे नीरजा विरजित जो विष्णु रूपा ने बताया भीष्मेव कहते हैं कि एक में ही पूरा निरसित होना हो वही प्रेम होता है वो भगवान ही हो सकता है देव की बात है यह शुद्ध प्रेम दो अवस्थाओं के अंतर्गत भगवान में स्थानांतरित किया जा सकता है एक तो भाव से और दूसरा भगवान की अहितु की कृपा से तो दो तरह से प्रेम स्तर पर पहुंचा जा सकता है एक भाव से और दूसरा डायरेक्ट कृपा सिद्धि भाव तो भाव से कैसे पहुंचा तो वो दो प्रकार से यहाँ पे रुप को स्वामी श्लोक में बताते हैं भावोत्थो भाव से उत्पन्न और अति प्रसादोत्थो और अति भगवान का अति प्रसाद खाने से नहीं भगवान का अति कृपा होने से श्री हरे अति प्रसाद सत्र भावोत्थ तो भाव से जो उत्पन्न होता है उसके विषय में बात है भावंगा नाम, अंगाना सेवया परम उत्षम भाव उत्थ प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में शास्त्र में दिए गए भक्ति के विधि का पालन करके भगवान के भाव को प्रबलता पूर्वक विकसित किया जा सकता है श्रीमद भागवत बारह दो में वैदि भक्ति के पालन के कारण 11-40 में वैदि भक्ति के पालन के कारण विकसित इस भाव प्रेम की व्याख्या इस प्रकार दी गई है तत्र यथा एवं जाताग दुतचित्त उच्च असत्यथोरो नित्यति लोकबा ये श्रीमदभागवत का सार है ये श्लोक ऐसा हैं महाप्रभु को उनके गुरु ने बता करके ये श्लोक बताया था ही बोले बारे बारे फिर यह श्लोक बताया था। भक्ति के पालन के समय भक्त में स्वाभाविक कृष्ण चेतना विकसित होती है इस तरह हृदय के कोमल होने से वह उन्मत मनुष्य की तरह नाचने गाने लगता है भगवान नाम कीर्तन करते हुए वो कभी चिल्लाता है कभी बहकी व्यक्ति बातें करता है कभी गाता है और कभी किसी बाहरी मनुष्य की परवाह ना करते हुए पागल मनुष्य की तरह नाचता है पद्म पुराण में रागानुगा प्रेम से विकसित भाव प्रेम के विषय में भाव प्रेम जहां पर लिख रहे हैं हिंदी अनुवाद में वो एक्सप्रेटिक लव को हिंदी जैसे अनुवाद किया है वास्तव में वो भाव का स्तर तो है हिंदी में भाव लिखना चाहिए। भाव के स्तर की बात हो रही है प्रभुपद उसको अंग्रेजी में एक्सप्रेटिक लव करके ट्रांसलेट कर रहे हैं तो भाव का स्तर है ये भाव प्रेम पिछला पूरा जय भाव प्रेम भाव प्रेम आ रहा था ना वो सिर्फ भाव भक्ति है वो भाव वाला वा स्तर है क्योंकि अंग्रेजी में एक्टेटिक लव किया तो का भाव किया और लव का प्रेम किया तो भाव प्रेम बता दिया लेकिन जो नौ स्तर है भक्ति के तो उसमें एक भाव है और प्रेम है साधना भाव प्रेम और नव में भी लास्ट दो है वो भाव और प्रेम है वो तो भाव की बात हो इसलिए वापस अनुवाद करते तो जो पहला था वो लेना चाहिए लेकिन हिंदी वाले ने शब्द दिया है। में के प्रेम से विकसित भाव के विषय में एक वक्तव्य पाया जाता है एक प्रसिद्ध सुम की कन्या चंद्रकांति कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करती थी वह सदैव भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन करती थी और उन्ही का गुणगान करती थी वह अन्य किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी उसने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि केवल कृष्ण ही उसके पति होंगे कि इसको रागानुगिया भाव बताया है और उससे जो प्रेम प्राप्त होता है तो ये जो भाव उत्सव प्रेम है वो कैसा आता है पहले वैदि भक्ति वैधि के बाद रागानुगा रागानुगा के बाद भाव के स्तर पे आते हैं और भाव के स्तर पे अति लोल होने से वो प्रेम प्राप्त होता है ये एक पद्धति है प्रेम को प्राप्त करने की इसलिए उसको भावोत्थक कहते हैं दूसरा है भगवान की असाधारण कृपा अतः अच्छा, हरेर अति प्रसाद प्रसाद भगवान के बहुत प्रसाद खा लेने से जो भावोत्पन्न प्रेम तो बढ़ता है ऐसा नहीं भगवान का अति प्रसाद प्रसाद मतलब कृपा तो विशेष कृपा प्राप्त होने पर जो होता है तो वो हरेर अति प्रसादो यम संगदानादिरात्म जब कोई भक्त निरंतर भाव में भगवान के सानिध्य में रहता है तो यह समझना चाहिए कि स्वयं भगवान ने अपनी असाधारण अहितु की कृपा से उसे यह प्रदान कर दिया है प्रदान किया है इस तरह की असाधारण कृपा का उदाहरण श्रीमद भागवत ग्यारह दो सात में पाया जाता है जिसमें कृष्ण उद्धव से बताते हैं श्रुति गणा नोपाता महत्म अवृता तप्त अवृता तप्त, अवरता तप्त तपसा मतसंग वृंदावन की गोपियों ने मेरी प्राप्ति के लिए न तो वेद पढ़ा है न ही उन्होंने कभी कोई तीर्थाटन किया था न ही उन्होंने दृढ़ता पूर्वक किसी विधि विधान को किया न ही उन्होंने कोई तपस्या की उन्होंने मेरी संगति मात्र से भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करी तो कुछ भी नहीं किया फिर भी कृष्ण प्रेम मिल गया भगवान की संगति मात्र से उनकी विशेष कृपा की पद्मी तथा की गोपियों के उदाहरण से यह होता है कि जो भक्त सदैव कृष्ण का चिंतन करता है तो उनके भाव में अपनी स्थिति को की परवाह नहीं कर, न करते हुए निरंतर उनका गुणगान करता रहता है उसे कृष्ण की असाधारण कृपा के कारण अन्य भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हुई इसकी पुष्टि श्रीमद भागवत में हुई है ये गड़बड़ कर दी उन्होंने इसकी पुष्टि श्रीमद भागवत में हुई है भागवत में नहीं है आप इंग्लिश में तो इट इज कन्फर्म इन नारद पंचरात्रा हिंदी में गड़बड़ कर दी भागवत नहीं है नारद है इट इज कन्फर्मड इन नारद हरि यदि कोई व्यक्ति भगवान हरि की पूजा करता है उनकी उपासना करता है और उनसे प्रेम करता है तो ये समझ लेना चाहिए कि उसने सभी प्रकार के तप तथा आत्म साक्षात्कार की विधियों को पूरा कर लिया है दूसरी ओर यदि सभी प्रकार की तपस्याओं तथा योगाभ्यास के बाद भी उसमें हरि के लिए प्रेम विकसित नहीं होता तो उसके सारे कृत्य व्यर्थ हैं। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को निरंतर भीतर बाहर देखता है तो समझना चाहिए कि वो आत्म साक्षात करके सारे तपो को तपो से परे हो चुका है किंतु यदि सभी प्रकार के तपो के बाद भी वो भीतर बाहर कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाता तो समझिए कि उसकी सारी तपस्या व्यर्थ है आराधितो यदि हरीश तपसा तथा किं नाराधितो यदि हरिष तपसा कि प्रश्न है आपका हम्म हम्म हम्म हम्म तो तो तो प्रश्न है अच्छा प्रश्न है हम देखते हैं कि षट गोस्वामी अष्टक में षट गण उनको ढूंढ रहे हैं कृष्ण को कहाँ हैं श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वन्य कुतः तो कहाँ है कहाँ है कहाँ है और आचार्य गण से हम सुनते हैं कि ये भाव में इस प्रकार से ढूंढते रहना हमारा आचार्य नहीं कहते कि हमने देख लिया कृष्ण को तो इस तरह से है तो वो तो सब प्रेम की अवस्था में कर रहे हैं और यहाँ पे ये भी पाते हैं जो प्रेम की अवस्था में इस प्रकार से हमेशा देखते रहते है यदि अंदर बाहर नहीं देखा तो मतलब क्या है? अंदर वही यदि हरिस्तपसा तथा किम न अंतर वही यदि हरिस्तपसा तथा किम तो क्या समझे इसमें किस प्रकार से इस वस्तु को समझे तो इसीलिए प्रेम भक्ति की बात कर रहे हैं प्रेम भक्ति की बात करेंगे और फिर वहां पे तत्व लेके आएंगे तो तो ये बोलेंगे अरे भगवान को इतना खिलाते क्यों है वो तो खुद खा सकते हैं ना तो, तो उनके यशोदा यशोदमा इतनी चिंता करती है मर जाएगा थोड़ी मर सकता है तो उनको पता नहीं उनको भगवान अमर है जीव भी जब अमर है तो भगवान तो अमर है ही ना तो इतनी चिंता क्यों करते हैं तो इसके बाद जो सब अध्याय आएंगे ना उसमें उन चीजों का वर्णन है कि ये समझने के लिए नहीं है आध्यात्मिक जगत की जो बातें है वो समझने के लिए नहीं होती है वो भगवान के आस्वादन के लिए वहां पे समझे कि नहीं समझे इसको महत्व नहीं है क्योंकि समझ नहीं सकते भगवान स्वयं भी अपने आप को नहीं समझते भगवान को खुद को नहीं पता है उनकी कितनी शक्तियां हैं वो कितने महान हैं <laughs> तो इसलिए वो रसम ही है जगत वहां पे हम समझ करके उधर पहुंचना है समझने के लिए यह है कि भौतिक जगत हमारी स्थिति नहीं है यह समझने की बात है हाँ उधर जाकर के फिर समझने का प्रयास नहीं करना है क्योंकि उधर तो एक ही समझ है कि भगवान की रसास्वादन के लिए सब कुछ उधर होता है तो भगवान हर एक जगह दिखते हुए भी विराह भी होता है ऐसी वस्तु है वहां पे पर भगवान परम नहीं है वहां पे भगवान की भक्ति परम है तो हमें यहाँ पे चीटिंग करते है बोल करके कृष्णा के ऊपर कोई ऊपर और परे कोई भी नहीं है सर्व कारण कारण इत्यादि लेकिन वास्तव में जब हम उधर जाते हैं उधर जाते हैं मतलब कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है तो कृष्ण के ऊपर भी है उनकी भक्ति वो सर्वोच्च है रसल विचार तो उनकी भक्ति परम है और वो परम इसलिए है क्योंकि वो कृष्ण को परम आस्वादन कराती है इसलिए परम है यदि कृष्ण का अस्तित्व नहीं है तो भक्ति का कोई मतलब नहीं ये भक्ति हमेशा पराधीन है अपने अस्तित्व के लिए कृष्ण के ऊपर और कृष्ण आस्वादन करते हैं भक्ति का भक्ति मतलब सेव्य है कृष्ण इसलिए भक्त लोग जब उनकी भक्ति करते हैं तो भक्ति के विषय है कृष्ण और आश्रय हैं भक्त तो इस तरह से ये सब वस्तुएं जो आगे आएगी वो पेन पेपर के नहीं समझ सकते उसको वो आस्वादन करने का विषय सामने होते हुए भी विरह हो सकता है हृदय में भी है फिर भी विरह होता है ऐसा है तो यहाँ पे भी बता रहे हैं नारद शोक आराध्य तो यदि हरिश तपसा तथा किम नाराधितो यदि हरीश तपसा तथा किम अंतरबिर यदि हरीश तपसा तथा किंग नान्तर बहि यदि हरीश तपसा तथा किम यह नारादपद्राथ्र सिर्फ क्योंकि तपश्चर्या का कोई मतलब ही नहीं है इसका अर्थ ये हो गया तपश्चर्या की लेकिन भगवान की भक्ति नहीं की तो तप्चर्या का क्या अर्थ है व्यर्थ है और यदि भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो फिर तपश्चर्या की क्या जरूरत है भगवान का साक्षात्कार हो गया तो तपश्चर्या की क्या जरूरत है और तपश्चर्या करने पर भी अंदर बाहर हरि को नहीं देख पा रहे हैं तो भी तपश्चर्या का क्या मतलब मतलब तपश्चर्या की कोई जरूरत नहीं है ऐसा विचार हो सकता है लेकिन वही ये श्लोक के बाद ही पूरा ना, वो नारद में जहां पे आता है इस श्लोक के बाद ही इस प्रश्नों को उठाया कि आप कह रहे हैं तो मतलब है कि तपश्चर्या की कोई जरूरत नहीं है साहब बोलने तो शास्त्रो में कैसे तपश्चर्या तपश्चर्या बोला है तो वहां पे उत्तर देते हैं कि ये सबसे नीचे जो है और सबसे ऊंच जो है वो दोनों की बात ये बीच वाले सबको जरूरत है मतलब जो भक्ति में मानते ही नहीं है और तपश्चर्या करते रहते हैं उन, उनका कोई तपश्चर्या का मतलब नहीं है और जो कृष्ण प्राप्ति कर चुके हैं वो तपश्चर्या करके करेंगे क्या लेकिन जो बीच वाले बहुत होते हैं ना उनको जरूरत रहती है महापुर वो तपस््रीय भक्ति के अंतर्गत तपो दिव्य का कृष्ण के प्रति रागानुगा आकर्षण जिसे भगवान की असाधारण कृपा से ही के, के ही कारण बतलाया जाता है दो प्रकार का होता है रागानुगा रागा रागा रागा मतलब भक्ति का स्तर समझ लेते हैं राग अनुगा ऐसा नहीं है ये राग की बात हो रही है राग स्तर की बात नहीं हो रही है जो प्रेमावस्था में भक्त होते वो भी तो पूरे आसक्त होते है पूरे अनुराग होता है उनका भगवान में उस अनुराग की बात हो रही है ये रागानुग्र की बात नहीं हो रही है तो ये जो अभी बात की प्रेम अवस्था की जिसमें स्वतः कृष्ण से आकर्षण होता है इसको राग आकर्षण कहते हैं जो प्रेम भक्तों में भी पाया जाता है उन्हीं में तो मुख्य है वो तो शुरुआत उधर से हुई थी तो वो जो राग है वो जो स्वतः आकर्षण है कृष्ण के प्रति वो दो प्रकार का होता है एक भगवान की महान महानता के प्रति अतीव आदर और दूसरा किसी बाह्य हेतु के बिना कृष्ण के प्रति स्वतः आकर्षित होना एक के के प्रति आकर्षित होना ऐश्वर्य के कारण से आकर्षित होना। और है कि नहीं भगवान का जो व्यक्तित्व उसी से सीधा आकर्षित हो जाता है नारद पंचरात्र में कहा गया ये दोनों प्रेम के स्तर है नारद पंचरात्र में कहा गया है कि भगवान की महानता के प्रति अतीव आदर होने से मनुष्य को भगवान के प्रति महान स्नेह एवं तो स्थिर प्रेम प्राप्त होता है उसे निश्चय ही चार प्रकार की वैष्णव मुक्तियां भी प्राप्त होती है ये है सारूप्य साष्टी सामिप्य वैष्णव मुक्ति मायावादी मुक्ति से सर्वथा भिन्न है जिसमें जीव भगवान के तेज में लीन नहीं होता तो पंचरात्र का श्लोक है महात्म्य ज्ञान युक्त स्तु सुवतोदिख ठीक हाँ। दीन, दीना, है हा गलत है गलत है ये हिंदी वाले अच्छा है बाज वाला स्टेटमेंट प्रभुपाल ने दिया कि ये मा, मायावादी मुक्ति नहीं है <laughs> सालोक्य सालोक्य सालोक्य होगा ना एचिंग एचिंग सेम सेम फीचर्स ऑन द एन एसोसिएशन विद सालोक्य सालोक्यसोसिएशन सालोक्यूज दो दो बड़ी मिस्टेक की है भागवत कर दिया इसका पंचरात्र का सालोक्य का सायुज कर दिया महात्म ज्ञान युक्तस्तु सु सूर्यदर्वता अधिक स्नेहो भक्ति रिति प्रोक्त साष्टया दिना अन्यथा ये श्लोक है उसमें अभी आगे सामान्यतया जो भक्त भक्ति के कठोर विधि का पालन करने के कारण भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त कर लेता है वह भगवान की महानता उनके दिव्य सौंदर्य तथा रागानुगा भक्ति के प्रति आकृष्ट होता है अधिक स्पष्ट करना चाहें तो कहा जा सकता है कि भक्ति के नियमों का पालन करने से मनुष्य भगवान के दिव्य सौंदर्यों को भली भांति पहचान सकता है कुछ भी हो भक्त पर भगवान के साधारण कृपा के द्वारा ही ऐसे उच्च पद संभव हैं। तो यहाँ पे भगवान की कृपा की विषय बताया मतलब तो दोनों अवस्था में सीधी भगवान की असाधारण कृपा हुई है या तो साधना भक्ति करके भाव भक्ति करके फिर में आए हैं दोनों में भगवान की कृपा तो है ही बिना कृपा तो आगे बढ़ ही नहीं सकते लेकिन एक में सीधा उठा लिया दूसरे में थोड़ा अंदर करके लिया प्रैक्टिस करा करके लिया लागत फैला है बगे से मतलब भ्रष्टाचार उधर से ही चला आ रहा है इसलिए भारत में है और निकलता नहीं है भारत में जो भ्रष्टाचार और सब है वो हम देखते हैं देवी देवता की पूजा भी होती है इसीलिए होती है सिस्टम तो यह है लेकिन हमारे लिए करना तो वो वही चलता है उसी प्रकार से क्योंकि भारत के लोग समझते हैं कि सब कुछ लोगो लोगों के द्वारा चलता है नियमों के द्वारा नहीं नियम लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं भारत में कोई भी नियम बनाओ ठीक है नियम तो बना है लेकिन आप क्या बोलते हो आप हमें ये कर दो <laughs> ऐसा करके नियम तोड़ देते हैं क्या करें उधर से ही आ रहा है सब <laughs> अभी आगे शुद्ध भक्तों की संगति मनो गतिरछिना हर प्रेम परलुता अभीसन्धिमुक्ता भक्तिर्ष्णु ये तो तो ये हम्म, श्रुतभक्त की संगति अभी इसमें ये श्लोक आता है यह जो नौ सीता आद शा तथा साधु संगोथ भजन क्रिया ततो तथ निवृत्ति सै तथ निष्ठा ऋचिस्ता अथाशक्ति अथाशक्तिभाव तेमणा तत प्रेमाच्युद साधका नाम प्रेमण प्रादुर्भाव भविक्रम यद्यपि भगवत प्रेम यद्यपि भगवत प्रेम विकसित करने की अनेक विधियां विधियों की व्याख्या की जा चुकी है किंतु अखिल रूप को सामान्य रूप से वर्णन करते हुए हमें यह बतलाते हैं ऐसा उच्च पद कैसे प्राप्त किया जा सकता है ईश्वर ईश्वर के लिए भाव की शुरुआत मूल का श्रद्धा है शुद्ध भक्तों की अनेक समितियां तथा संगठन हैं, और यदि कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा के साथ इन समितियों से अपना संबंध जोड़ता है तो शुद्ध भक्ति तक उसकी प्रगति तेजी से हो सकती है हो जाती है, है।, है।, है। शुद्ध भक्त का प्रभाव ऐसा होता है यदि कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा से उसकी संगति करता है तो उसे भगवत गीता तथा जैसे प्रामाणिक शास्त्रों से भगवान के विषय में सुनने का अवसर मिलता है इस तरह जन जन के हृदय में स्थित भगवान की कृपा से मनुष्य में क्रमशः ऐसे शास्त्रों के वर्णन में श्रद्धा विकसित होती है शुद्ध भक्तों की संगति की यह पहली अवस्था है श्रद्धा दूसरी अवस्था में मनुष्य थोड़ा प्रगत एवं प्रोट हो जाने के बाद शुद्ध भक्त के मार्ग निर्देशन में भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए स्वतः तैयार हो जाता है और उसको अपना गुरु मान लेता है ये पहले था दो श्रद्धा साधु संघ अभी अथा भजन क्रिया तो ये साधु संघ की जो बात आई है ये जो दूसरी अवस्था बता रहे हैं वो दीक्षा है। कि गुरु स्वीकार किया वो विशेष प्रकार का साधु संघ है वहां से अनर्थ निवृत्ति शुरू होती है अगली अवस्था में भक्त अपने गुरु के मार्गदर्शन में वैधि भक्ति संपन्न करता है अच्छा भजन क्रिया वो भजन क्रिया एक तरह से शुरू होती है प्रश्न है कि भजन क्रिया साधु संघ तो के बाद आती है तो भजन क्रिया साधु संघ अभी दीक्षा बोला तो भजन क्रिया के दीक्षा के बाद शुरू होती है कि पहले तो भजन क्रिया एक तरह से तो शुरू रहती है लेकिन वास्तविक साधुसंग और वास्तविक भजन क्रिया दीक्षा के बाद होती है भजन क्रिया में ऑफिशियल औपचारिक प्रवेश है दीक्षा गुरु के गुरु के मार्ग निर्देशन को कड़ाई से स्वीकार करना हाँ वो विशेष रूप से सामान्य रूप से तो श्रद्धा से साधुसंग करते ही हैं भक्तों का संग करते ही है हाँ साधु संघ जब प्रगाढ़ होता है तब वो वास्तविक उसका फल होता है कि वो गुरु से शरणागत करता है तब वो वास्तविक उच्च साधु संघ शुरू होता है जिससे ऑफिशियल प्रवेश मिलता है औपचारिक प्रवेश मिलता है भजन क्रिया में मतलब दीक्षा के बाद की जो क्रिया है उसको भजन क्रिया कहते हैं। अतः भजन क्रिया उससे अनर्थनिवृत्ति होती है अगली अवस्था में भक्त अपने गुरु के मार्गदर्शन में वही भक्ति संपन्न करता है और ऐसे कर्मों में कर्मों के फल स्वरूप वह सभी अवांछित कार्यों से मुक्त हो जाता है इस प्रकार अवांछित कार्यों से मुक्त होने पर उसकी श्रद्धा रूप से हो जाती है उसमें भक्ति के लिए दिव्य रुचि विकसित हो जाती है फिर अनुरक्ति तब भाव और अंततः शुद्ध भगवत प्रेम विकसित होता है भजन क्रिया में लगे अनर्थ निवृत्ति हुई अनर्थ निवृत्ति भजन क्रिया अनर्थ निवृत्त होते रहते हैं और अनर्थ निवृत्त होने पर निष्ठा बढ़ती है श्रद्धा निष्ठा का रूप लेने लगती है और वहीं श्रद्धा धीरे धीरे और प्रगाढ़ होती है तो निष्ठा से रुचि रुचि से आसक्ति आसक्ति के स्तर पे जब अंत होता है तब सब अनर्थ निट जाते हैं और भाव के स्तर पे पहुंच जाते हैं तब आत्मा साक्षात्कार होता है और भाव के बाद प्रेम के स्तर पर पहुंचते हैं केवल अति भाग्यशाली व्यक्तियों को जीवन में ऐसी सफलता प्राप्त हो पाती है जो लोग वैश्विक शास्त्रों के कोरे सैद्धांतिक ज्ञाता है वे इस विकास को नहीं समझ पाते इसलिए नारद पंचरात्र में शिव जी पार्वती से कहते हैं हे महादेवी तो हरे किंचित न सुख दुखेश महेशानी महादेवी महा तुम मुझसे यह जान लो कि जो कई व्यक्ति भगवान के प्रेम के भाव को विकसित कर लेता है और फिर इस प्रेम के वशीभूत होकर दिव्य आनंद में निरंतर मग्न रहता है वह शरीर या मन से प्राप्त होने वाले भौतिक दुख या सुख की अनुभूति नहीं कर पाता स्नेह तथा तो प्रेम व्यापार प्रेम रूपी आद्य वृक्ष की विभिन्न शाखाएं हैं जो नाना प्रकार के स्नेह प्रकृतियों के पूर्व आती हैं। और उनकी व्याख्या यहा नहीं की जाएगी इनका वर्णन श्री सनातन गोस्वामी ने अपने पुस्तक भागवत अमृत में किया है भागवताम्रित, भागवताम्रित। अच्छा भागवत अमृत किया है भागवत अमृत मतलब आई सिंह यहाँ पे बृहद भागवत अमृत की बात है सनातन गोस्वामी का तो वही ग्रंथ है लघु तो गोस्वामी का। यद्यपि स्नेह तथा समापन अपनी कृति को दिव्य सौंदर्य के प्रतिष्ठापक श्री सनातन गोस्वामी तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एवं रघुनाथ दास गोस्वामी को अनेक दिव्य आनंद हेतु समर्पित करके करते हैं इस कथन से लगता है जब भक्ति रसाम सिंधु लिखा गया था तब महान भक्त लज्जीव गोस्वामी सक्रिय नहीं हो पाए थे इस प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम भाग का भगवान के प्रति भाव प्रेम के वर्णन तक जिसे आगे और दिया जाएगा भक्ति वेदांत संक्षिप्त अध्ययन पूरा हुआ यहाँ पे भक्तिर समृत सिंधु का प्रथम विभाग पूर्वी विभाग समाप्त हुआ बहुत लंबा खींचा और मैं वो जो श्लोक है चौसठ अंग के वो मैं अभी चतुर्वेद प्रभु को दे दूंगा ब्लूटूथ से आप लोग ले सकते हैं उनसे और जिनको ये प्रवचन का रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो मैं वो भी तस्वस्थ तो को दे दूंगा या तो वो जो कंप्यूटर है बड़ा वाला स्क्रीन वाला बड़ी स्क्रीन वाला हाँ टेबल के ऊपर उसमें डाल दूंगा जिसको चाहिए वो ले सकते हो तो उधर से ये वो चेतन चरित अमृत वाला कथा में अंडा लूगा ठीक है शिल प्रभुपाद की जय शिल रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय श्री भक्तिरसामृत सिंधु की जय गौर प्रेमानंदे